नोशोटॉक अथा तो भक्ति जिज्ञासा नंबर थर्टी पहला प्रश्न खाल मार्क्स का एक प्रसिद्ध वचन है धर्म एक भ्रमात्म ब्रह्मात्मक सूर्य है जो मनुष्य के गिर्द तब तक घूमता रहता है जब तक कि मनुष्य मनुष्यता के गिर्द नहीं घूमता क्या धर्म और मनुष्यता अलग अलग हैं? धर्म है मनुष्य के पार जाने का विज्ञान धर्म है अतिक्रमण की कला धर्म ना हो तो मनुष्य मनुष्य रह जाएगा और मनुष्य का मनुष्य रह जाना ही दुख है पीड़ा है संताप है क्योंकि मनुष्य अधूरा है अधूरेपन में पीड़ा है मनुष्य होकर कोई तृप्त नहीं हो सकता मनुष्य के होने में ही अतृप्ति छिपी है मनुष्य ऐसे है जैसे कली कली जब तक फूल ना हो तब तक परेशान होगी कली फूल होगी तो ही खुलेगी और खिलेगी कली फूल होगी तो ही आनंद को उपलब्ध होगी कली सिर्फ मार्ग पर है फूल होने के मार्ग पर है कली अंत नहीं कली मंजिल नहीं ऐसा ही मनुष्य है मनुष्य का दुख भी यही है मनुष्य की गरिमा भी यही दुख यह कि मनुष्य पूरा नहीं और पशु पक्षी पूरे हैं पूरे से अर्थ वे यात्रा पर नहीं है वे जैसे हैं जहां हैं वहीं समाप्त हो जाएंगे कुत्ता कुत्ते की तरह ही रहेगा और मर जाएगा कुत्ते में कोई प्रगति नहीं तुम किसी कुत्ते से यह ना कह सकोगे कि तुम कम कुत्ते हो सब कुत्ते बराबर कुत्ते लेकिन आदमी से तुम कह सकते हो कि तुम थोड़े कम आदमी हो क्यों कह सकते हो क्योंकि कोई आदमी थोड़ा कम आदमी होता है और कोई आदमी थोड़ा ज्यादा आदमी होता है कोई आदमी इतना पूर्ण आदमी हो जाता है कोई बुद्ध कोई महावीर कि हमें उसे भगवान कहना पड़ता है वस्तुतः बात इतनी ही घटी है कि बुद्ध का फूल खिल गया और कुछ नहीं हुआ है हमारी कली बंद थी बुद्ध का फूल खिल गया है हम जहां हैं जैसे हैं वहां से आगे जाना होगा आगे जाने की कला का नाम विज्ञान है धर्म है तो धर्म और मनुष्यता एक ही नहीं है अगर साधारण मनुष्य को हम मनुष्य समझे, तो धर्म मनुष्य के पार जाने का विज्ञान है अगर हम बुद्ध और महावीर को मनुष्य समझे और साधारण आदमी को समझे कि अभी मनुष्य नहीं है तो फिर धर्म मनुष्य होने का विज्ञान है कार्ल मार्क्स की उक्ति बुनियादी रूप से गलत है लेकिन मार्क्स और साम्यवादियों की यह धारणा रही है कि मनुष्य के पार कुछ और नहीं है मनुष्य अंत है यह बड़ी खतरनाक भ्रांति है अगर ऐसा मान लिया जाए कि मनुष्य के पार कुछ भी नहीं है तो फिर रोटी रोजी पर सब समाप्त हो जाता है फिर आजीविका जीवन हो जाती है फिर सुबह रोज उठो दफ्तर जाओ कमा लो खा लो पी लो बच्चे पैदा कर दो और मर जाओ फिर इसके पार कुछ बचता नहीं फिर जीवन में कोई गहराई पैदा नहीं हो सकती जीवन छिछला और उथला रह जाएगा धर्म है मनुष्य के भीतर गहराई पैदा करने का उपाय है मनुष्य के भीतर डुबकी और गहराइयों पर गहराइयां एक गहराई छुओगे दूसरी गहराई के दर्शन शुरू होंगे एक द्वार खोलोगे नया द्वार सामने आ जाएगा द्वार पर द्वार है इस रहस्य की अनंतता है धर्म के बिना मनुष्य नाम मात्र को मनुष्य होगा ना तो फूल खिलेगा और ना सुवास होगी लेकिन मार्स को धर्म का कुछ पता नहीं था हो भी नहीं सकता था कभी ध्यान तो किया नहीं मार्क्स का वक्तव्य धर्म के संबंध में ऐसा ही है जैसे किसी बहरे का वक्तव्य संगीत के संबंध में या किसी अंधे का वक्तव्य प्रकाश के संबंध में हां मार्क्स ने बाइबल पढ़ी थी ईसाइयों की किताबें पढ़ी थी उनसे धर्म का कुछ लेना देना नहीं है किताबों में धर्म नहीं है अगर किताबों में धर्म को धर्म समझा जाए तो मार्क्स ठीक कहता है कि धर्म एक भ्रमात्मक सूर्य है अच्छा है कि आदमी इससे मुक्त हो जाए जा अगर चर्चों में और मंदिरों में और मस्जिदों में धर्म समझा जाए तो मार्क्स ठीक कहता है अच्छा है इनसे मुक्त हो जाया जाए अगर पुरोहितों पंडितों में धर्म समझा जाए तो मार्क्स ठीक कहता है कि इनके जाल के बाहर हो जाना बेहतर लेकिन वहां धर्म है नहीं जिसको मार्क्स धर्म समझ रहा है वह धर्म नहीं धर्म बुद्धों में है मस्जिद में नहीं है न मंदिर में धर्म तो ध्यानी में जहां समाधि फलती है वहां धर्म है मार्क्स को कोई समाधिस्थ व्यक्ति का सत्संग तो मिला नहीं मार्क्स के धर्म के संबंध में जो भी विचार थे किताबी थे उसने संगीत के संबंध में किताबों में पढ़ा था और प्रकाश के संबंध में औरों से सुना था अपना कोई निजी अनुभव नहीं था निजी अनुभव न होने के कारण अगर कोई अंधा यह कह दे कि यह सूर्य की सारी बात बकवास है मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता और ये संगीत सब झूठ है मैंने कभी सुना नहीं जो मुझे नहीं सुनाई पड़ता वह कैसे हो सकता है ऐसे ही वक्तव्य मार्क्स के उनका कोई मूल्य नहीं धर्म के संबंध में मूल्य तो उसके वक्तव्य का है जिसने ध्यान जाना हो जिसने ध्यान की गहराई छुई हो ध्यान का अमृत पिया हो उसके वक्तव्य का कोई मूल्य जो अपने भीतर गए हो जिन्होंने भीतर डुबकी मारी हो जिन्होंने भीतर का रस पिया हो जिन्होंने भीतर की रोशनी देखी हो जो अंतर आकाश में उड़े हों उन सब ने कहा है कि धर्म के बिना आदमी आदमी ही नहीं आदमी फिर कली रह जाएगा और कली कितनी भी सुंदर हो कुछ कमी है अभी कली फूल नहीं हुई और जब तक फूल ना हो तब तक नाचेगी कैसे और जब तक फूल ना हो तब तक सुवास को लुटाएगी कैसे और जब तक फूल ना हो तब तक तृप्ति कहां आनंद कहां धर्म मनुष्य के पार जाने की सीढ़ी ऐसा कहो या ऐसा कहो कि असली मनुष्य होने की कला है दोनों का मतलब एक ही होता है अगर तुम असली मनुष्य हो तो मनुष्यता के पार जाने की कला है धर्म तुम्हारे तो पार जाना ही होगा तुम जैसे हो इससे ऊपर उठना ही होगा तुम तो परिधि पर जी रहे हो तुम्हारे जीवन में कोई केंद्र नहीं और अगर बुद्ध महावीर कृष्ण और क्राइस्ट को हम मनुष्य की परिभाषा माने तो फिर धर्म का अर्थ होगा पूर्ण मनुष्य होने की कला यह मनुष्य की परिभाषा पर निर्भर होगा लेकिन मार्क्स से पूछने मत जाओ मार्क्स को कुछ पता नहीं ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में बैठ बैठ कर उसने जो भी जाना था वह धर्म नहीं धर्म जानने के लिए प्रार्थना में उतरना पड़ता है वह काम हिम्मतवर का है पागल होना पड़ता है मस्ती में डूबना पड़ता है किताबी नहीं है काम शब्दों का नहीं है शून्य के अनुभव में जाना होता है और जो उस अनुभव में जाएगा वह पाएगा धर्म के अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में कभी सुगंध नहीं आती फिर उस धर्म का अर्थ ईसाइत हिंदू इस्लाम नहीं होता उस धर्म का अर्थ होता तुम्हारे भीतर छिपे हुए स्वभाव की अभिव्यक्ति तुम्हारे भीतर पड़े हुए गीत का प्रकट होना दूसरा प्रश्न भगवान आपके पास बैठते हैं और जितने शून्य होते हैं खाली होते उतना ध्यान करने से नहीं होते फिर भी ध्यान करने की जरूरत है और मैं बहुत बहुत अनुग्रहीत हूं हृदय में जो है उसे दिखा नहीं पाती हूं समाधि सत्संग और ध्यान अन्यो न्याश्रित ध्यान बढ़ेगा तो सत्संग में रस बढ़ेगा सत्संग में रस बढ़ेगा तो ध्यान की गहराई बढ़ेगी दोनों दो पंख की भांति इनमें एक पंख को भी काट डाला तो नुकसान होगा एक पंख से फिर आकाश में उड़ ना सकोगी ध्यान में उतरोगी फिर जब मुझे सुनोगी मेरे पास बैठोगी तो नई गहराई आएगी ध्यान ने रास्ता बनाया ध्यान ने सफाई कर दी मार्ग के पत्थर हटा दिए अवरोध हटा दिए फिर मेरे पास बैठना तो झरना बहेगा फिर झरना बहेगा तो और नए रास्ते टूटेंगे नए रास्ते टूटेंगे तो नए पत्थरों का आविष्कार होगा फिर ध्यान में जाओगी उन पत्थरों को हटाने का आनंद ये दोनों अन्योन्याश्रित ऐसा अक्सर हो जाता है कुछ लोग सोचते हैं कि जब यहां आपके पास बैठ के ही आनंद आ जाता है तो फिर ध्यान क्या करना उनका आनंद रुक जाएगा उसमें गति नहीं होगी फिर फिर रोज रोज नई सीढ़ियां तय नहीं, नहीं होंगी फिर जहां तक आ गया वहीं बात ठहर जाएगी और वहीं ठहरी नहीं रहेगी थोड़े दिन में पाएंगे कि वहां से भी पीछे हटने लगी कुछ विपरीत सोचने वाले भी लोग हैं वे तो सोचते हैं ध्यान में तो बड़ा मजा आ रहा है अब सत्संग में क्या आना अब सुनने में क्या है अब तो हम खुद ही ध्यान में उतरने लगे अब गुरु के पास बैठने की क्या जरूरत है उनका ध्यान भी जल्दी डगमगा जाएगा और न डगमगाया तो भी अवरुद्ध हो जाएगा स्मरण रहे जितने प्रयोगों से संभव हो सके चोट करो जितनी दिशाओं से हमला हो सके हमला करो प्रार्थना भी करो पूजा भी करो ध्यान भी प्रेम भी सत्संग भी भजन कीर्तन भी सब दिशाओं से हमला करो इस दुश्मन को मिटाही देना है इस अंधेरे को तोड़ ही देना है इसमें एक ही तरफ से हमला किया तो शायद जीत संभव ना हो दुश्मन किसी और दरवाजे पर छिप जाए किसी और कोने में बैठ जाए अंधेरा कहीं और अपने लिए गुफा बना ले तुम सब तरफ से रोशनी लाओ सब द्वार दरवाजे खिड़कियां खोल दो इसमें कंजूसी मत करो एक ही दरवाजे से रोशनी आए ऐसा क्या सब दरवाजों से रोशनी आने दो तो। ध्यान भी करो सत्संग भी करो नाचो भी गाओ भी मौन भी बैठो जितना संभव हो सके उतना इस रसधार को अनेक अनेक रूपों में बहने दो और तुम पाओगे इसकी समलित प्रक्रिया का परिणाम गहन होता है अच्छा हो रहा है कि सत्संग में सुनिता आ जाती है समाधि को मैं देख रहा हूं कोई फल पकने के करीब आने लगा है यही खतरा है जब फल पकने के करीब आने लगता है तो मन कहता है अब तो सब हो गया अब और क्या करना है अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोग मंदिर के ठीक द्वार पर आते आते लौट जाते मंजिल जहां पूरे होने के करीब होती वहीं ठहर जाते सोचते हैं आ तो गया जिंदगी बड़ी जिंदगी तुम्हारी आकांक्षाओं से बड़ी है और जिंदगी में ऐसे खजाने पड़े हैं जिनके तुमने सपने भी नहीं देखे इसलिए इस भ्रांति में तो कभी पड़ना ही मत कि आ गया कितना ही मिल जाए यात्रा जारी रहे यात्रा चलती रहे क्योंकि और मिलने को है और मिलने को है तुम्हारी आकांक्षाएं भी बड़ी दीन दरिद्र है तुम सोचते हो मन थोड़ा शांत हो गया बस हो गया अभी बहुत होने को है और ऐसा तो कभी नहीं होता जबकि कुछ होने को ना बचे इसलिए तो कहते हैं परमात्मा का रहस्य अनंत है जानो और जानो और जानो फिर भी अनजाना रह जाता है पहचानो और पहचानो फिर भी पहचान कहां हो पाती सागर जैसा विराट है खोजते खोजते खोजी खो ही जाता है समग्र रूप से लीन हो जाता है जब तक तुम समग्र रूप से मिट न जाओ तुम्हारे भीतर कहीं भी मैं का कोई स्वर न रह जाए तब तक सत्संग भी चलने दो ध्यान भी चलने दो प्रार्थना भी चलने दो पराभक्ति का जन्म न हो जाए तब तक चलने दो गौणी भक्ति और इसमें कृपणता की कोई जरूरत नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम मान लेते हो कि सब हो गया और अक्सर जब सब होने के करीब होता होता है तभी ऐसा होता है मंजिल सामने दिखाई पड़ने लगती आदमी बैठ जाता है तुमने देखा यात्रा करके तुम आए हो दूर लंबी पहाड़ की यात्रा चलते रहे चलते रहे थके थे तो भी चलते रहे अब सामने मंदिर आ गया तो तुम बैठ जाते तुम कहते हो अब तो सुस्ता ले अब तो ये रहा मंदिर मंजिल पर आके लोग सुस्ताने लगते दूर होते हैं तो चलते रहते समाधि में कुछ घटने के करीब है इसलिए प्रश्न उठा है प्रश्न महत्वपूर्ण है औरों के काम का भी क्योंकि बहुतों के भीतर बहुत कुछ घटने के करीब आ रहा है ये जो फसल लगाई जा रही है। इसके काटने के दिन भी करीब आएंगे ये जो बीज बोए जा रहे हैं ये अंकुर भी हो गए हैं इनमें फल भी लगेंगे स्मरण रखना तुम्हें पता ही नहीं कितने फल लगेंगे अनंत फल लगेंगे एकांत फल से राजी मत हो जाना सच तो यह है साधक जितने सिद्धि की करीब आता है उतनी ही साधना और भी गहरानी पड़ती है शुभ है कि सत्संग में शून्यता फलती है मनमोहन हो जाता है लेकिन सत्संग में तुम मेरे साथ जुड़े हो सत्संग में तुम मेरे पंखों के सहारे उड़ रहे हो सत्संग में तुम्हारी आंख मेरी आंख से देख रही ससंग में मेरा हृदय तुम्हारे हृदय के साथ धड़क रहा है ध्यान में भी इतना ही होना चाहिए नहीं तो कल अगर मैं चला गया फिर तुम क्या करोगे कल अगर मैं न हुआ तो फिर तुम क्या करोगे और एक दिन तो आएगा कि मैं नहीं होऊंगा तो जिसने सत्संग पर ही निर्भर किया वह एक दिन कठिनाई में पड़ जाएगा जिसने सत्संग से लाभ लिया और ध्यान की गहराई को बढ़ाता गया वही मेरे जाने पर रोएगा नहीं अनुग्रह से भरेगा मेरे साथ एक संगीत सध जाता है उसमें कितना तुम्हारा है कितना मेरा कहना कठिन जब ध्यान में सधता है संगीत तो तुम्हारा ही तुम्हारा है सुनिश्चित तुम्हारा है और जो तुम्हारा है उसी पर अंतिम भरोसा करना ऐसा हो जाता है हिमालय पर जाओगे शांत बैठोगे बड़ी शांति मालूम होगी मगर उस शांति में बहुत कुछ हिमालय का है तुम्हारा नहीं जब ऐसा ही बीच बाजार में बैठ के हो सकेगा तब तुम्हारा है। हिमालय से उतरोगे जैसे जैसे पहाड़ से नीचे आने लगोगे भीड़भाड़ बढ़ने लगेगी वैसे वैसे शांति खो जाएगी रोज तो लोग पहाड़ जाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं और लौट आते हैं और फिर वही अशांति तो हिमालय पर बैठकर जो शांति तुम्हें अनुभव होती है उसमें निन्यानवे प्रतिशत हिमालय का है एकाध प्रतिशत तुम्हारा होगा एक प्रतिशत जरूर तुम्हारा होगा क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो हिमालय पर बैठ जाते हैं और वहां भी शांति अनुभव नहीं होती उनका बाजार जारी ही रहता है उनकी भीड़ खड़ी ही रहती दिखता हिमालय मगर वो देखते रहते उन्हीं को जिनको पीछे छोड़ आए सोचते रहते उन्हीं की लोग अखबार लेके हिमालय चले जाते रेडियो लेके हिमालय चले जाते ताकि दिल्ली की खबरें वहां बैठ के सुन सके फिर तुम गए ही किस लिए लोग मित्रों को लेके हिमालय चले जाते और उनके साथ वही बातचीत जारी रहती जो यहां जारी थी वही भीड़भाड़ वही बकवास तो ऐसे भी लोग हैं जो हिमालय जाके भी अनुभव नहीं करते शांति का तो एक प्रतिशत तो तुम्हारा होगा यहां भी ऐसे लोग हैं जो सत्संग में बैठेंगे और शांति का अनुभव नहीं करेंगे तो जब तुम मेरे साथ शांति में डूब जाते हो मेरे पास बैठे बैठे मेरी और तुम्हारे हृदय की धड़कन कभी कभी एक हो जाती तुम मेरे साथ श्वास लेने लगते हो तुम्हारा मेरे प्रति सारा प्रतिरोध टूट जाता है तुम अपनी रक्षा नहीं करते तुम मेरे साथ हो लेते हो बिना आगे पीछे की फिक्र किए तुम चल पड़ते हो मेरे साथ कि देखें क्या है, तुम हिम्मत कर लेते हो तुम साहसी होते हो तुम जुए पर दांव लगा देते हो कभी कभी वैसे क्षण आ जाते तब तुम अपूर्व शांति से भर जाओगे अपूर्व आनंद से भर जाओगे लेकिन ध्यान रखना उसमें बहुत कुछ मेरा है जैसे ही तुम घर लौटोगे वह खो जाएगा उस पर निर्भर मत रहना उसका लाभ लो उससे तुम्हारे भीतर क्या हो सकता है इसकी झलक मिलेगी फिर उस लाभ का उपयोग ध्यान में करो फिर ध्यान में खुदाई करो फिर अपनी कुदाली उठाओ अकेले में खोदो और जब तक वही आनंद न मिलने लगे जो सत्संग में मिला था तब तक रुकना मत खो जाना खो जाना जब वही आनंद एकांत अकेले में घर बैठे हुए मुझसे दूर मिलने लगे तब फिर तुम समझना कि अब सत्संग के लिए फिर जरूरत आ गई अब थोड़ा और आगे के दृश्य देखें ताकि आगे की यात्रा हो सके सत्संग और ध्यान का ऐसा उपयोग करोगे तो निश्चित पहुंच जाओगे लेकिन मन ऐसा होने लगता है मन कहता है जब सत्संग में आनंद आता तो सत्संग ही कर ले मन कहता जब ध्यान में आनंद आता तो सत्संग क्यों करें दो तरह के लोग हैं जो लोग स्थण वृत्ति के सरल ग्राहक अंगीकार करने वाले उन्हें सत्संग ज्यादा रुचेगा बजाय ध्यान के यह आकस्मिक नहीं है कि स्त्रियां सत्संग में ज्यादा दिखाई पड़ती सरल है सरलता से किसी के भी साथ उनका हृदय धड़क सकता है उन्हें एक कला स्वाभाविक है कि प्रेम में पड़ सकती हूं बिना प्रेम में पड़े सत्संग नहीं होता प्रेम में पड़ते ही तरंगें एक सी हो जाती गुरु के साथ शिष्य की तरंग एक हो जाती दोनों के तार मिल जाते ऐसे क्षण आ जाते हैं जब दो नहीं रह जाते शिष्य और गुरु कभी कभी दोनों बस एक हो जाते उसी घड़ी अपूर्व शून्यता आ जाती है अपूर्व पूर्णता आ जाती अपूर्व आनंद बरस जाता है मैं गिर जाते मल्हार बज उठती वीणा पर टंकी टंकार पड़ जाती कोई नृत्य भीतर होने लगता है स्त्रियों को यह आसानी से हो जाएगा समाधि को हो रहा होगा आसानी से हो रहा होगा स्त्री झुकने की कला जानती वही स्त्री होने का लक्षण वो समर्पण जानती जरूरी नहीं कि सभी स्त्रियों को हो क्योंकि स्त्रियों में बहुत स्त्रियां नहीं है पुरुष जैसी और जरूरी नहीं है कि सभी पुरुषों को ना हो क्योंकि पुरुषों में बहुत है जिनके पास उतना ही कोमल हृदय जितना स्त्रियों के पास इस इसलिए स्त्री पुरुष शारीरिक स्त्री पुरुष का भेद मत समझना मैं आंतरिक भेद की बात कर रहा हूं लेकिन जो पुरुष है जो पुरुष है उसी को तो पुरुष कहते परुष यानी कठोर पथरीला दंभी अहंकारी झुकने को राजी नहीं टूट जाए वो कहता मगर झुकेंगे नहीं वो अगर सत्संग में आता भी है तो अपनी म्यान तलवार लेके आता है वो सत्संग में आता भी है तो अपनी ढाल के पीछे छिपा रहता है। कहता है कि झुकना ना पड़े वो झुकने से डरा रहता है उसे ध्यान ज्यादा रुचेगा क्योंकि ध्यान में वो अकेला है कोई किसी के सामने झुकना नहीं तो पुरुषों को अक्सर ये हो जाता है कि वो ध्यान की तरफ ज्यादा झुक जाएंगे और सोचेंगे सत्संग की अब क्या जरूरत है इतना तो सुन लिया गुरु को अब सुनने की क्या जरूरत है अब तो अपने एकांत में ध्यान संभालो स्त्रियों को अक्सर ऐसा होने लगेगा कि और सुनो और सुनो ध्यान की क्या जरूरत है मगर दोनों गलत हैं। दोनों की जरूरत है। दोनों पंख चाहिए उस यात्रा के लिए और जब कोई व्यक्ति संतुलित होता है तो वो 50 प्रतिशत स्त्री होता है और 50 प्रतिशत पुरुष होता है इसलिए तो अर्ध अर्धनारीश्वर की हमने मूर्ति बनाई वो संतुलन की मूर्ति है देखिए ना अर्ध अर्धनारीश्वर की मूर्ति आधे शिव पार्वती हैं और आधे पुरुष हैं एक स्तन है आधा चेहरा स्त्री का है आधे अंग पुरुष के वो अपूर्व प्रतिमा है दुनिया में किसी ने वैसी प्रतिमा नहीं गढ़ी क्योंकि दुनिया में किसी जाति ने मनुष्य के भीतर इतने समन्वय की बात नहीं खोजी आधा पुरुष आधा स्त्री ये दोनों पंख पूरे हो गए समर्पण और ध्यान अर्ध नारीश्वर का अर्थ है समर्पण और ध्यान स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ झुको भी कि समर्पण हो जाए और अपने पर निर्भर भी हो जाओ ताकि ध्यान हो जाए दोनों में चुनना नहीं है दोनों को जोड़ना है जो हो रहा है सुबह, मगर उसकी वजह से ध्यान को मत छोड़ देना जो हो रहा है वह समर्पण है सबेगम सदा उनकी आने लगी है मेरी रात फिर गुनगुनाने लगी गुल उनका तबस्सम चुराने लगे सबा उनका पैगाम लाने लगी मेरी आह की नारसाई तो देखो सितारों से आगे भी जाने लगी जो डूबी हुई थी अंधेरे में गम के, वह कोसे कुछ है मुस्कुराने लगी नई एक झंकार उठी साजे दिल से उम्मीद एक नगमा सा गाने लगी उलट दी जुनू ने विसाते मोहब्बत खिरद मात पर मात खाने लगी इस दशा में है समाधि इस दशा में बहुत मेरे सन्यासी दूर की आवाज करीब आने लगी कोई गीत भीतर फूटने लगा है कोई नगमा जगने लगा है कोई सुगंध प्रकट होने लगी उलट दी जुनून ने विसाते मोहब्बत मस्ती मादकता पागलपन का आविर्भाव हो रहा है धन्यभागी हैं वे जिनके जीवन में प्रभु का पागलपन आ जाए और पागलपन के आते ही सारा खेल बदल जाता है उलट दी ने बिसाते मोहब्बत खिरद मात पर मात खाने लगी बुद्धि हारने लगती हृदय जीतने लगता भाव जीतने लगते विचार हारने लगते सुबह है सत्संग का लाभ लो लेकिन ध्यान को मत छोड़ देना यह सत्संग का लाभ समाधि तू इसीलिए ले पा रही है कि ध्यान किया है और हर सत्संग के बाद ध्यान की गहराई बढ़ती जाएगी दोनों एक दूसरे को सहारा देते दोनों एक दूसरे के सहारे ऊपर उठते जाते इन्हीं दोनों के सारे किसी दिन गौरी शंकर का शिखर तुम्हारे भीतर प्रकट होता है इन दोनों को मिलने दो इन दोनों के मिल जाने का नाम योग है तुम्हारे ध्यान और तुम्हारी प्रीति को मिलने दो तुम्हारे पुरुष और तुम्हारी स्त्री को मिलने दो अर्धनारीश्वर बनो। मिलन की मन में जोत जगा ले मिलन का कर ले ज्ञान आप ही अपने दिए बुझाकर घर को करें जुलमात अपने चमन को आप ही फूकें आप ही सेंके हाथ आप ही खोटी चालें सोचें आप ही खाएं मात अपने चप्पू आप ही तोड़े तूफान में दिन रात अपनी नैया आप डुबाएं बनकर खुद तूफान मिलन की मन में जोत जगा ले मिलन का कर ले ज्ञान ये चप्पू हैं तुमने देखा चप्पू दो रखने पड़ते एक चप्पू सनाव नहीं चलती कभी एक चप्पू सनाव नाव चला के देखी गोल चक्कर खाने लगेगी यात्रा नहीं होगी कोल्हू का बैल बन जाएगी कभी चलाना जाके नदी में जाके एक चप्पू से चलाना बस नाव गोल गोल घूमने लगेगी अपनी ही जगह पर उस पार जाना हो तो दो चप्पू चाहिए सत्संग और ध्यान में चुनना नहीं दोनों के पंख बना लेने दोनों के सहारे उड़ जाना है तीसरा प्रश्न क्षमा करें आपको समझने में मुझसे बहुत भूल हुई बहुत बार संदेह ने मेरा पीछा किया फिर क्षमा मांगता हूं आपने अनेक मार्गों का प्रतिपादन किया है क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने आपकी देशना का सारसूत्र क्या है मिटो किस बहाने मिटते हो फर्क नहीं पड़ता बस मिटो प्रार्थना में मिटो कि पूजा में कि भजन में कि कीर्तन में कि ध्यान में कि सत्संग में मिटो विधियां अलग है कोई जहर खा के आत्मघात कर लेता है कोई गोली मार के आत्मघात कर लेता है कोई रस्सी से लटक जाता है आत्मघात कर लेता है कोई नदी में कून जाता है आत्मघात कर लेता है कोई रेल की पटरी पर सो जाता है आत्मघात कर लेता है वो विधियां अलग है मगर आत्मघात एक है ऐसी ही ये सब विधियां अलग हैं लेकिन मूल में तो आत्मघात है मिटो अहंकार समाप्त हो जाए ये असली आत्मघात है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं शरीर को मिटा के तो कुछ खास मिटता नहीं फिर लौटाओगे और फिर ऐसे ही शरीर में लौटोगे क्योंकि तुम्हारी चेतना तो बदली नहीं चेतना के खास ढंग के कारण ही तो तुमने यह शरीर लिया था चेतना का ढंग तो बदला नहीं तुम फिर इसी शरीर में आ जाओगे तुम फिर ऐसा ही शरीर चुन लोगे ऐसा ही गर्भ चुन लोगे आत्मघात असली आत्मघात नहीं असली आत्मघात सन्यास है इसमें तुम्हारी चेतना ही अपना व्यक्तित्व खो देती अपना अहंकार खो देती फिर लौटना नहीं जो मिट गया वह हो गया जिसने अपने को बचाया उसने खोया इसलिए मेरी देशना का सार सूत्र है मिटो फिर जो विधि तुम्हें रुझ जाए सारी विधियों की जरूरत नहीं है एक विधि काफी हो सकती सम्यक रूपेण की जाए यहां इतनी विधियों पर बोल रहा हूं क्योंकि अलग अलग लोग हैं अलग अलग विधियां रुचेंगी किसको कौन ठीक पड़ जाएगी वो उस ढंग से मर जाए वो उस ढंग से अपने को मिटा ले तुम इसकी फिक्र ही मत करो क्योंकि मिटना मिटना एक जैसा है जहर खाके कि गोली मार के मरे मरना एक जैसा है और सबका इंजाम मत करना क्योंकि उसमें कभी कभी भूल हो जाती मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन मरने गया होशियार आदमी उसने सोचा कि सभी इंतजाम कर लेना चाहिए तो उसने ठीक ऊंची एक पहाड़ी चुनी उसके नीचे नदी भी चुनी कि ऊपर से कूदूंगा कूदने में मर गया तो ठीक नहीं कूदने में मरा तो डूब के मर जाऊंगा उस पहाड़ी के ऊपर एक वृक्ष लगा था उसकी शाखा में उसने रस्सी बांधी कि अगर इसमें भी चूक हो जाए तो गले में फंदा लगा लूंगा फंदा लगा के मर जाऊंगा मगर इसमें भी चूक हो जाए गणित वाला आदमी सब हिसाब कर लेता तो मिट्टी के तेल का एक कनस्तर भी ले आया था कि ऊपर को डेल लूंगा और आग लगा दूंगा वो तो कौन जाने इसमें भी चूक हो जाए तो पिस्तौल भी ले आया था और फिर इसी में चूक हो गई रस्सी पर लटका तेल डाला झूला गोली मारी गोली लगी रस्सी में सो रस्सी कट गई नदी में गिरा सो आग बुझ गई मैंने पूछा जब वो लौट के चला आ रहा था दुखी मैंने पूछा क्यों मुल्ला, क्या हुआ उसने कहा क्या करें अगर आज तैरना ना आता होता तो मारे गए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 जब उसने सिर से लगाया तब उन्हें होश आया कि ये नाटक है अच्छे बुरे की आदत भले आदमी ये बर्दाश्त के बाहर हो गया उस आदमी ने कहा जूता मैं दूंगा नहीं ये मेरा पुरस्कार है आप जैसा आदमी धोखे में आ गया इससे बड़ा प्रमाण पत्र और क्या होगा मेरे नाटक का उसने जूता नहीं दिया सो नहीं दिया वो जूता अब सुरक्षित है कलकत्ते में उसका परिवार उसे संभाल के मंजूसा में रखे हुए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 चौथा प्रश्न आपके सन्यासी स्वामी ब्रह्म वेदांत दूसरे सन्यासियों तथा लोगों को गुमराह कर रहे हैं वे अपना वर्चस्व जमाने के लिए आपका दुरुपयोग कर रहे हैं वे आपकी दी हुई माला भी नहीं पहनते और न गैरिक वस्त्री पहनते और इसके बचाव में कहते हैं कि भगवान ने ऐसा करने की मुझे आज्ञा दी क्योंकि मैं परम अवस्था को उपलब्ध हो गया हूं इसलिए अब माला या गैरक वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं भगवान ने इन्हें मुझसे मुक्त कर दिया है वे महीने में एक दो स्थानों पर जाकर शिविर लेते वहां ना आपके प्रवचन सुनाए जाते हैं ना आपके बताए ध्यान ही कराए जाते श्री ब्रह्म वेदांत जी को देश के अन्य भागों में भी आपके सन्यासी शिविरों में बुलाते उनके साथ साथ पोरबंदर के श्री अनंत जी तो और भी गजब ढाते वे अपना पेशाब सबके ऊपर छिड़कते और वहां दारू गांजा चरस की महफिल जमती और यह सब आपके नाम पर होता है जिसके बारे में लोगों में गलतफहमी पैदा होती क्या हम यह सब चुपचाप देखते रहें? हम क्या करें प्रभु समाधि ब्रह्म वेदांत पर मुझे दया आती कुछ होने के करीब ब्रह्म वेदांत की चेतना आती थी और चूक गए करुणा के पात्र इस प्रश्न का उत्तर इसलिए दे रहा हूं कि यह औरों के भी काम का होगा अक्सर ऐसा हो जाता है जब ध्यान की थोड़ी सी भी झलक मिलती तो अहंकार उस पर कब्जा कर लेता है ऐसा निर्मला श्रीवास्तव को हुआ अब ब्रह्म वेदांत को हो गया है ऐसा औरों को भी हुआ है कुछ दो चार पश्चिम गए हैं सन्यासी उनको हो गया अब पचास हजार सन्यासी हैं मेरे ये बिल्कुल स्वाभाविक है दो चार पांच को ये झंझट होने वाली है। जब ध्यान की पहली झलक आती तो लगता है हो गया अब क्या करना है और अब पूजा लेने का क्षण आ गया अब पूजा करने का वक्त गया अब घोषणा कर दो कि मैं पहुंच गया हूं सिद्ध हो गया भगवत्ता पाली अहंकार बैठा है पीछे तुम जो भी पाओगे अहंकार उसके ही द्वारा अपने को सिद्ध करने की कोशिश करेगा और दया इसलिए आती है कि ब्रह्म वेदांत सरल व्यक्ति बेईमान नहीं धोखेबाज नहीं लेकिन अहंकार के चक्कर में पड़ गए और जब अहंकार पीछे से आता है तो वो सब करवाएगा वो कहेगा छोड़ो माला क्योंकि अहंकार ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम और किसी और की माला पहनो छोड़ो गैरिक वस्त्र अब तो तुम परम मुक्त हो गए और मैंने कभी उनसे नहीं कहा है कि तुम माला छोड़ दो और ना ही कभी कहा है कि तुम गैरक वस्त्र छोड़ दो और ना ही मैंने उनसे कहा है कि तुम पहुंच गए मेरी प्रतीक्षा करो थोड़ा तुम में से भी कई कोई ये भ्रांतियां आएंगी तब थोड़ी प्रतीक्षा करना मैं यहां हूं जब मैं समझूंगा कि अब तुम अहंकार की सीमा के बाहर हो गए और कोई खतरा नहीं तो मैं कहूंगा कि तुम पहुंच गए तुम्हें इतनी जल्दी क्या है तुम इतना अधेरी क्यों कर रहे हो मैं तो चाहूंगा कि तुम सब भगवत्ता को उपलब्ध हो जाओ एक भी पीछे न छूटे लेकिन तुम जल्दबाजी करोगे तो चूक जाओगे और जो मेरे माध्यम से मेरे साथ चल के भगवत्ता को उपलब्ध होगा मैं उससे कहूंगा भी कि तू माला छोड़ दे तो नहीं छोड़ सकता मैं उससे कहूंगा कि अब छोड़ दे गैर एक वस्त्र तो वो मेरी नहीं सुनेगा वो कहेगा कि जिस सहारे में आया हूं उसके प्रति कृतज्ञता उसके प्रति अनुग्रह का भाव बुद्ध के शिष्य सारी पुत्र मोगलान महाकाश्य ज्ञान को उपलब्ध हो गए तो बुद्ध ने उनको कहा कि अब तुम जाओ और खबर पहुंचाओ लोगों तक उन्होंने अपने पीत वस्त्र नहीं छोड़ दिए सारिपुत्र को जब भेजा तो सारी रोता हुआ गया और जब उसके साथियों ने पूछा आप रोते क्यों क्योंकि बुद्ध ने कहा कि तुम भी बुद्ध हो गए उन्होंने कहा वो तो ठीक है कि मैं हो गया लेकिन जिसके द्वारा हुआ उससे दूर जाना पड़ रहा है इससे तो अच्छा था अभी न होता बुद्ध सारे पुत्र के वचन बड़े बहुमूल्य इससे तो अच्छा था अभी न होता बुद्ध अगर मुझे यह पता होता कि बुद्ध छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे बुद्ध होते ही तो मैंने इसको टाला होता उनके चरणों में बैठने का मजा ऐसा था आनंद ऐसा था बुद्धत्व तो था एक दफे छोड़ दी होती ये तो फिर भी हो सकती थी कभी लेकिन बुद्ध का संग साथ उनका सत्संग गया आज्ञा दी थी बुद्ध ने तो गया लेकिन जहां भी होता था सुबह सांझ जिस तरफ बुद्ध होते उसी तरफ साष्टांग दंडवत करता उसके शिष्य पूछते हैं आप स्वयं बुद्ध हो गए आप किसको दंडवत करते हैं कोई दिखाई तो पड़ता नहीं तो वो कहता मेरे गुरु उस दिशा में होंगे उनकी तरफ अनुग्रह का भाव रोता जब बुद्ध का शब्द आ जाता उसके मुंह पर तो उसकी आंखों से झड़ी लग जाती तो जिसको हो जाएगा मैं कहूंगा तुम जल्दी मत करो अब ब्रह्म वेदांत व्यर्थ की झंझट में पड़ गए उपद्रव में पड़ गए याद दिलाओ उन्हें कि इस भ्रांति को छोड़ें, अभी कुछ हुआ नहीं होने के करीब था और हो सकता था और इस उपद्रव ने सारे होने को अवरुद्ध कर दिया है पूछा तुमने आपके सन्यासी स्वामी ब्रह्म वेदांत दूसरे सन्यासियों तथा लोगों को गुमराह कर रहे गुमराह भी कर सकते हैं इससे दूसरों को सावधान होना चाहिए इस तरह की घटनाएं रोज घटेंगी ये बिल्कुल स्वाभाविक है सदा घटती रही बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त घोषणा कर दिया था जब उसने देखा सारी और मौगलान और महाकाश्यप जैसे लोग ज्ञान को उपलब्ध हो गए तो देवदत्त से बर्दाश्त नहीं हुआ वो चचेरा भाई था बुद्ध के साथ बड़ा हुआ उसी राजमहल में बड़ा हुआ उसी राजकुल का था भाई था और दूसरों की घोषणा हो गई और मेरी घोषणा नहीं की बुद्ध ने अब बुद्ध कैसे घोषणा करें अभी घोषणा की बात ही नहीं आई थी तो उसने खुद ही घोषणा कर दी वो 500 बुद्ध के भिक्षुओं को अपने साथ लेके अलग हो गए। 500 भिक्षु उसके साथ चले गए तो लोग भ्रांति में पढ़ सकते और उसने घोषणा कर दी कि मैं खुद बुद्ध और बुद्ध के पास जाने की अब कोई जरूरत नहीं फिर उसने इतना ही नहीं किया उसने बुद्ध को मार डालने की भी चेष्टा की क्योंकि बुद्ध जब तक मौजूद है तब तक वो कितना ही कहे 10, 50, 100, 200, 500 लोगों को भी अपने साथ इकट्ठा कर ले तो भी हजारों लोग तो बुद्ध के पास जा रहे थे वो उसे कष्ट का कारण था उसने पागल हाथी बुद्ध पे छुड़वाया बड़ी प्यारी घटना घटी जब पागल हाथी बुद्ध के सामने आया वो ठिटक के खड़ा हो गया और झुक गया उसने सिर बुद्ध के चरणों में लगा दिया पागल हाथियों में भी इतनी समझ होती कहानी का इतनी अर्थ है मगर अहंकार पागल हाथियों से भी ज्यादा पागल होता है तो सावधान रहे मेरे सन्यासी इस तरह के लोगों को कोई साथ देने की जरूरत नहीं इस तरह के लोगों को समझाओ उनको चूक मत जाने दो तो उन पर दया करना उन पर नाराज मत होना उनके दुश्मन मत हो जाना उनको समझाना भूलों को घर वापिस लाना उनका विरोध नहीं करना है लेकिन उनको सहयोग भी मत देना क्योंकि वे खुद भ्रांति में हैं और तुम्हें भ्रांति में डालेंगे। वे अपना वर्चस्व जमाने के लिए आपका दुरुपयोग कर रहे हैं यह होगा कुछ सन्यासियों की खबरें आती हैं कोई मेरे नाम पर जाके पैसे इकट्ठे कर लेता है कोई मेरे नाम पर जाके लोगों को समझाता है कि मैंने उसे सिद्ध पुरुष घोषित कर दिया है अब चूंकि संख्या सन्यासियों की बढ़ी है और रोज बढ़ती जाने वाली इस पूरी पृथ्वी को गैरिक कर देना है तो ये सारी कठिनाइयां आएंगी ये बिल्कुल स्वाभाविक है इनके लिए तुम्हारे सामने सूत्र भी होने चाहिए साफ कि तुम क्या करो इसलिए समाधि का प्रश्न महत्वपूर्ण है उसने पूछा हम क्या करें पहली तो बात क्रोध मत करना दया करना तुम्हारा संगी साथ कोई भटक जाए तो उसे रास्ते पर वापिस लाने की फिक्र लेना उसे एकांत में प्रेम से समझाना उसे मेरे पास ले आना वो ब्रह्म वेदांत यहां भी आने से बचते उनको मैंने खबरें भिजवाई कि तुम यहां आ जाओ मेरे सामने थोड़ी बात कर लो तो वह आंख से आंख मिलाने से भी डरते वो यहां आए कैसे आएंगे तो कहेंगे क्या उत्तर क्या होगा जो झूठ वो दूसरों से कह रहे हैं वह मुझसे तो नहीं कह सकेंगे मैंने तो उनसे कभी कहा नहीं कि माला छोड़ दो कि गैरिक वस्तु छोड़ दो मैंने कभी कहा नहीं कि तुम पहुंच गये हो उनके द्वारा किसी और सन्यासी को व्यर्थ का भटकावा पैदा ना किया जाए उनके शिविर इत्यादि लेना बंद करो अब मेरे सन्यासी सोचते हैं कि मैंने कह दिया है कि ब्रह्म वेदांत पहुंच गए इसलिए अब इनका शिविर ले लो इनका सत्संग करो दांत लोगों को लिखते हैं कि भगवान ने मुझे आज्ञा दी कि मैं प्रचार करूं मैंने उन्हें कोई आज्ञा नहीं दी इस संबंध में स्मरण रखो कि जब भी कोई आदमी इस तरह की बात तुमसे आके कहे तो जब तक उसके पास आश्रम का पत्र ना हो मेरी तरफ से तब तक तुम कभी सुनना मत ना तो पैसा दो ना सम्मान दो ना किसी तरह के शिविर आयोजन करो क्योंकि बहुत झंझट खड़ी हो रही रोज लोग आके यहां खबर लाते हैं कि हमसे फला सन्यासी दस हजार रुपए ले गया उसने कहा मैं फाउंडेशन की तरफ से आश्रम की तरफ से आया हूं बड़ी जरूरत है अब ये कठिन होगा इसको तय करना कि कौन कहां से किससे मांग के ले जाएगा और लोग सरल है और लोगों का मुझसे प्रेम है वो सोचते हैं कि जरूरत होगी सन्यासी को भेजा तो दे दो पैसे दे दो चलो ले जाने तो कोई बात नहीं मैंने किसी को पैसा लेने नहीं भेजा है पैसे के संबंध तुम चिंता ही मत करो पैसे से मेरी कुछ दोस्ती आई जाता है तुम उसकी फिक्र ही मत करो तुमसे लेने ही नहीं तुमसे कोई लेने आया उसको देने की जरूरत नहीं और ना ही मैंने किसी को अधिकार दिया है हां जिनको मैं भेजता हूं आश्रम से उनका ख्याल रखो मृदुला आती है आश्रम की तरफ से चैतन्य भारती दो व्यक्ति आश्रम की तरफ से आते हैं कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आता और जब भी कोई आए उससे तुम पत्र मांगना ताकि इस तरह की गलतियों को रोका जा सके श्री ब्रह्म वेदांत जी देश के अन्य भागों में भी आपके सन्यासी शिविरों में बुलाते हैं उनके साथ साथ पोरबंदर के श्री अनंत जी तो और भी गजब ढाते अनंत जी मालूम होता है श्री मुरारजी देसाई किससे हो गए वे अपना पेशाब सबके ऊपर छिड़कते अनंत की तो कोई क्षमता नहीं है। अनंत तो व्यर्थ उपद्रवी है ब्रह्म वेदांत की तो कुछ क्षमता थी ब्रह्म वेदांत तो ध्यान के करीब आ रहे थे बात जमी जाती थी कि अपने हाथ से उखाड़ ली फिर जम सकती है कुछ बिगड़ नहीं गया और उनकी बात बिगाड़ने में अनंत कहां थे? अनंत उपद्रवी है गांजा चरस ये सब जमता होगा इसी को जमाने के लिए ब्रह्म वेदांत को आड़ बना लिया ब्रह्म वेदांत सीधे आदमी अनंत उपद्रवी है तो वो तो कई खेल करेगा कई तरह के उपद्रव करेगा इस तरह की बातों को सहारा मत दो इस तरह की बातों को बिल्कुल रोक दो इनको जड़ से काट दो शुरू से ही काट दो ये मेरे बाद तो इस तरह की बहुत बातें चलेंगी तब बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए अच्छा है कि मेरे रहते तुम ये सारे सूत्र ख्याल में ले लो मेरे सामने ही मत चलने दो ताकि मेरे बाद भी ना चल सके और जब मैं मौजूद हूं तो सीधे मुझसे पूछ ले सकते हो अब यह क्या पागलपन है किसी मादक द्रव्य से कोई आदमी समाधि को उपलब्ध नहीं होता लेकिन सदियों से इस देश में यह भ्रांति रही क्योंकि मादक द्रव्यों में एक है बात कि उनसे झूठी समाधि पैदा हो जाती इसलिए सस्ता जिनको प्रचार करवाना हो अब करते वो ये होंगे ऐसा बहुत दफे किया गया है किया जाता रहा है। इस तरह की धोखेधड़ी बड़ी प्राचीन है साधुओं के अखाड़ों में कोशिश रही प्रसाद में भांग मिला देंगे भक्त प्रसाद लेके भांग खा जाएंगे और फिर जब भजन होगा तो भक्त मस्ती में आ जाएंगे और भक्त को पता ही नहीं कि वो भांग खा गया है वो सोचेगा कि ध्यान की मस्ती वो सोचेगा गुरु कृपा हो रही वो सोचेगा सत्संग का लाभ मिल रहा है ये सदा से चलता रहा है सोम रस से लेकर अभी तक से लेके अब तक साधु इस उपद्रव को फैलाते रहे यह सस्ता मामला है किसी को ध्यान में ले जाना तो कठिन प्रक्रिया है लेकिन किसी को ध्यान में पहुंचाने का धोखा दे देना बहुत सरल मामला है अब तो पश्चिम में तो गांजा चरस से भी और ज्यादा विकसित चीजें पैदा हो गई एलएसडी, जरा सी मात्रा एलएसडी की पानी में डाल दी जाए और सैकड़ों लोग मस्ती में आ जाएंगे सरकारें विचार कर रही हैं कि जहां लोग उपद्रवी हैं बगावती हैं वहां के जल स्रोतों में एलएसडी डाल दिया जाए तो लोग बड़े मस्त हो जाएंगे उनका उपद्रव खो जाएगा उनकी बगावत चली जाएगी सरकारें विचार कर रही हैं इस तरह का कि आज नहीं कल जब बच्चा पैदा हो अस्पताल में तभी उसके भीतर कुछ तत्व डाल दिया जाए जिसके कारण उसके भीतर कभी बगावत ना वो हमेशा जी हजूर रहे ये सारे मादक द्रव्य जी हजूरी पैदा करवा देते ये तुम्हारी जीवन चेतना को निखारते नहीं और न तुम्हें ध्यान की तरफ ले जाते और इस तरह के सब उपद्रव चलते रहे पेशाब छिड़की जाती रही पेशाब प्रसाद में दी जाती रही और जितनी मूढ़तापूर्ण बात हो उतनी ही लोगों को जचती कुछ मूढ़ता में भी बड़ा आकर्षण इसको समझने की कोशिश करना तुम्हारे तथाकथित परमहंस मलमूत्र सेवन भी करते रहें, प्रसाद में भी मिलाते रहें, ये विक्षिप्तता के लक्षण इसलिए मैं मुरारजी देसाई को 50 परसेंट परमहंस कहता हूं ये विक्षिप्तता के लक्षण ये रुग्णता के लक्षण ये चित्त की स्वस्थ दशा नहीं इस तरह का कोई कृत्य कहीं होता हो तत्क्षण रोकना इस तरह के कृत्य में मत पड़ना और इस तरह के कृत्य करने वाले बड़े उपाय से चलाते हैं व्यवस्था अब मुझे पता चला है कि वहां वो करते क्या है जो भी पहुंचता उसी को कहते आओ भगवान उसके पैर पड़ते अब जब तुम्हारा कोई पैर पड़ेगा कभी तुम्हारा किसी ने पैर पड़ा नहीं और तुमसे कहेगा भगवान एकदम से तुम्हें भरोसा नहीं आता और जब तुमसे जो भगवान कह रहा है तुम्हारे पैर पड़ रहा है बिल्कुल स्वाभाविक हो गया कि तुम वहां किसी भी बात में कोई एतराज ना उठाओगे तुम्हें भोजन कराया जाएगा तुम्हारे हाथ पर दबाए जाएंगे तुम्हारी सेवा की जाएगी और तुम बड़े प्रसन्न हो गए तुम बड़े आनंदित हो गए अब जो भी चल रहा है चलने दो अब तुम इसमें विरोध नहीं कर सकते कैसे विरोध करोगे जिन्होंने इतना सम्मान तुम्हें दिया है उत्तर में तुम भी तो सम्मान ही दोगे ना ये सब चालबाचियां हैं और ये उपद्रव सदा आते हर बुद्ध पुरुष के साथ ही उपद्रव खड़ा हो जाता है नया कुछ नहीं मगर सावधानी बरतनी जरूरी पूछा है और यह सब आपके नाम पर होता है जिससे आपके बारे में में गलतफहमी पैदा होती गलतफहमी की कोई चिंता नहीं वो तो मैं खुद ही काफी पैदा कर लेता हूं उसकी कोई चिंता नहीं गलतफहमी की फिक्र मत करना फिक्र इस बात की करना कि मेरे सन्यासियों को कोई भ्रांत दिशा न मिल जाए लोगों में गलतफहमी की कोई फिक्र नहीं लोगों की फिक्र कौन करता वो क्या कहते लेकिन सन्यासी जो कि धीरे धीरे ध्यान की तरफ उत्सुक हुए इनको कोई गलत रास्तों पर ले जाने वाले लोग पैदा ना हो जाएं इसका ख्याल रखना इस तरह के लोग कहीं भी हो उनको पकड़ के यहां ले आना उनको कहना पहले वहां चलो उनको रास्ते पिलाने की चेष्टा करना सब तरह से और जाने अनजाने किसी तरह का सहारा मत देना क्या हम यह सब चुपचाप देखते रहें नहीं जरा भी चुपचाप देखने की जरूरत नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तुम डंडे लेके और बम वेदांत या अनंत की कुटाई में लग जाओ उससे कुछ लाभ नहीं होगा चुपचाप नहीं देखना है बड़ी करुणा से बड़े प्रेम से कोई साथी संगी तुम्हारा भटक रहा है उसे वापस लाना है करना तो कुछ होगा और अगर सजग सन्यासी रहे तो इस तरह के उपद्रव नहीं हो सकेंगे नहीं होने चाहिए इनका रोका जाना एकदम अनिवार्य है छठवा प्रश्न मैं कुछ भी नया करने से भयभीत होता हूं मैं इस भय से मुक्त कैसे हूं नया सदा ही भयभीत करता है अपरिचित डराता है लेकिन अपरचय में ही विकास है अनजान में ही यात्रा है रोज रोज पुराने को छोड़ना है रोज रोज नए में गति करनी है। जिस रोज नया सूरज उगता सुबह रोज नए फूल खिलते सुबह ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी रोज नई रोशनी चाहिए नए फूल चाहिए किताबों में दबे हुए मुर्दा फूलों को लेकर मत बैठे रहो तुम्हारी स्मृतियां किताबों में दबे मुर्दा फूल हैं। अतीत के साथ मत उलझे रहो सुविधापूर्ण है साहस की कोई जरूरत नहीं है अतीत के साथ जीने में कमजोर के लिए बड़ी सुरक्षा है लेकिन अतीत में ही डूबे रहना तो फिर विकास कैसे करोगे विकसित कैसे हो नया पुकारता है रोज रोज परमात्मा नित नया है नित नूतन है जो नए में उतर सकता है वही परमात्मा को जान सकता है पुराने के प्रति रोज मरना है और नए के प्रति रोज जन्मना है और यह समय की धारा जो जा रही है तुम्हारे पास से फिर नहीं लौट के आएगी एक क्षण भी खोना मत अतीत के साथ पुराने के साथ गमाया गया हर क्षण व्यर्थ गया हे मन के अंगार अगर तुम लौ ना बनोगे क्षार बनोगे जल्दी करो अगर तुम्हारा जीवन एक ज्योति नहीं बन सकता है अगर अंगार लपट के लौ नहीं बन सकता है, तो जल्दी ही राख हो जाए फिर एक अवसर गया ऐसे ही बहुत अवसर तुमने खोए अब इस अवसर को मत खो मेरे साथ होने का पूरा लाभ ले लो हे मन के अंगार अगर तुम लौ ना बनोगे छार बनोगे जो ना करेगा सीना आगे पीठ उसे खींचेगी पीछे जो ऊपर को उठ ना सकेगा उसको जाना होगा नीचे अस्थिर दुनिया में थिर होकर कोई वस्तु नहीं रहती है हे मन के अंगार अगर तुम लौ ना बनोगे क्षार बनोगे ध्यान रखना है यहां कुछ भी थिर नहीं है या तो आगे जाओ या पीछे जाओ जाना तो पड़ेगा ही वैज्ञानिक कहते हैं थिर होना असंभव है कोई चीज स्थिर नहीं है या तो रोज रोज नए जीवन में प्रवेश करो या रोज रोज पुरानी मृत्यु में दबते जाओगे छोड़ो भय भय से भर भय करो और किसी चीज से भय मत करो जलना अर्थ उन्हीं का रखता जो कि अंधेरे में खोयों को हाथों के ऊपर अवलंबित आकुल संकित दृ कोयों को आशा का आश्वासन देकर जीवन का संदेश सुनाते जो न किरण की रेख बनोगे धूल धुएं की धार बनोगे हेमन के अंगार अगर तुम लो न बनोगे क्षार बनोगे हृदय मिला है उसमें चाहो तो सारा संसार बसा लो जिसका चाहो जी बहलाओ जिससे चाहो जी बहलाओ कंठ मिला है जो भी तरसे उठता है बाहर बिखराओ भार बनोगे मन के ऊपर जो ना सहज उद्गार बनोगे हे मन के अंगार अगर तुम लौ न बनोगे चार बनोगे राख हुआ जाता है जीवन प्रतिपल राख की परत पर परत जमी जाती अंगार को लपटने दो अंगार को लौ बनने दो नए का भय क्या नया तो जीवन है नए का भय क्या नया तो परमात्मा है लेकिन बहुत लोग राख में होने में सुविधा पाते बहुत लोग मरने के पहले मर जाते बहुत लोग ऐसे जीते हैं जैसे कब्र में हू खोलो द्वार दरवाजे मन के परमात्मा रोज दस्तक देता है उसकी दस्तक सुनो नए के साथ जाने में ही तुम्हारा विकास है नए के साथ ही तुम आकाश में उड़ सकोगे भूले होंगे और वही कारण है डर का हर एक आदमी को यह समझा गया है बचपन से भूले मत करना उसके कारण भय पैदा हो गया कहीं भूल ना हो जाए पुराने काम में भूल नहीं होती क्योंकि जाना माना है वही वही तुम करते रहते हो करते ही रहे हो वही वही करते रहते हो भूल नहीं होती एक बात तय होती कि भूल नहीं होती मगर सबसे बड़ी भूल हो गई कि तुम मुर्दा हो गए तुम जिंदा ना रहे मैं तुमसे कहता हूं भूलों से भय मत खाओ भूलें करने वाले ही जीवन में कुछ सीख पाते एक ही बात याद रहे वही भूल बार बार ना हो नई भूल रोज करो नई भूल इजाद करो जाग के भूल करो ताकि भूल से कुछ सीख लो और भूल का कुछ परिणाम हो जाए भूल तो पीछे छूट जाएगी लेकिन भूल से सीखी जो बात तुमने उसकी सुगंध तुम्हारे सांस सदा रह जाएगी भूलने करके ही तो आदमी सीखता है परसों एक जर्मन सन्यासी ने मुझसे पूछा ईसाइयों की कहानी एक बाप के दो बेटे थे दोनों बेटे आपस में बड़े विपरीत थे बड़ा बेटा तो बड़ा पुरातनपंथी रूढ़ग्रस्त छोटा बेटा बड़ा, बड़ा बगावती, विद्रोही दोनों में बंथी भी नहीं थी बड़ा बेटा तो लीक लीक चलता लकीर लकीर चलता लक्ष्मण रेखा के बाहर कभी नहीं जाता छोटा बेटा लक्ष्मण रेखा के भीतर ही ना आता वो बाहर ही बाहर जाता आखिर झगड़ा इतना बढ़ गया कि बूढ़े बाप ने उन दोनों को अलग कर दिया संपत्ति बांट दी गई छोटा बेटा अपनी संपत्ति लेकर शहर चला गया छोटे गांव में क्या संपत्ति का करोगे सुविधा नहीं चला गया होगा उन दिनों की बंबई उन दिनों का कलकत्ता खूब लुटाया जुआ खेला शराब पी वैश्यागमन किया सब तरह के पाप किए सब तरह की भूलें की जल्दी ही भिकारी हो गया बड़ा बेटा खेत पर काम करता रहा गायों की देखभाल करता रहा संपत्ति बढ़ाता रहा दस साल में बड़े बेटे ने तो संपत्ति कोई पांच गुनी कर ली छोटा बेटा बिल्कुल भिखारी हो गया भीख मांगने लगा एक दिन रास्ते पर भीख मांगते मांगते उसे याद आया एक द्वार के सामने खड़ा था संयोग की बात कि उस मकान का द्वार ठीक वैसा था जैसे उसके बाप के मकान का द्वार उसे याद आया कि हद हो गई मैं भीख मांग रहा हूं मेरे घर सैकड़ों नौकर है यदि मैं जाऊं तो मेरे पिता मुझे अब भी माफ कर सकेंगे मुझे उनके प्रेम का भरोसा है और अब मैं ये नहीं चाहता कि मुझे बेटे की तरह स्वीकार करें वो हक तो मैंने गमा दिया अब मैं उसका पात्र नहीं हूं लेकिन एक नौकर की तरह तो स्वीकार कर ही सकते हैं जहां और सैकड़ों नौकर है मैं भी एक पड़ा रहूंगा नौकरी करता रहूंगा गांवों को चरा लाऊंगा कि खेत पर बीज बोदूंगा या फसल काट लाऊंगा या जो भी होगा इस भीख मांगने से तो बेहतर होगा अपने पिता के घर तो रहूंगा वो उसी दिन लौटा अपने गांव खबर पहुंच गई उसके लौटने की रोज रोज खबरें पहुंचती थी पिता पूछता था क्या हो रहा है क्या हो रहा है कहां तक बात पहुंची कहां तक बात बिगड़ी कि बनी अब तक दुखद समाचार ही आए थे आज समाचार आया कि बेटा आ रहा है बाप ने बड़ा उत्सव किया सारे गांव को भोज पर निमंत्रण दिया बैंड बाजे बचवाए फूल लगवाए दिए जलवाए दीप सबसे कीमती और महंगी शराब तलघरों से निकाली बहुमूल्य से बहुमूल्य भोजन तैयार करवाए बड़ा बेटा तो खेत में काम कर रहा था उसे कुछ पता नहीं था दिन भर की धूप दोपहरी में काम करके जब वो लौट रहा था तो रास्ते पर गांव में उसे, ने, उसे किसी ने कहा कि हद हो गई अन्याय की भी एक सीमा होती तुम्हारे बाप ने बहुत अन्याय किया तुम्हारे साथ तुम इसके पास रहे इसकी सेवा की इसकी आज्ञा का पालन किया तुम्हारे लिए कभी बैंड बाजी ना बजी, और तुम्हारे लिए कभी गांव को भोजना दिया गया और तुम्हारे लिए कभी शराब की कीमती बोतलें ना निकाली गई आज तुम्हारा छोटा भाई वो सुपूत वापिस लौट रहा है उसके स्वागत में यह सारा आयोजन तुझे कुछ पता है बेटे ने सुना तो उसकी छाती धक्से हो गई उसने कहा ये अन्याय आज तक मैंने कभी पिता की किसी बात का विरोध नहीं किया लेकिन आज बर्दाश्त मैं भी ना कर सकूंगा आया बड़े क्रोध में अपने बाप से बोला कि क्या हो रहा है मेरे लिए कभी स्वागत नहीं बाप ने कहा तू तो मेरे पास है लेकिन जो भटक गया था वह वापिस लौट रहा है तूने कभी कोई भूल ही नहीं की लेकिन जिसने बहुत भूलें की वो भूलों से जाग गया वापस लौट रहा है इसलिए उसका स्वागत जरूरी जर्मन सन्यासी ने मुझसे पूछा वो एक ईसाई पादरी की पत्नी है वो भी मेरे सन्यासी उसने पूछा कि मेरे मन में सदा ये सवाल उठता है कि बड़े बेटे के संबंध में क्या छोटे बेटे का स्वागत हो रहा है तो ठीक मगर बड़े बेटे के संबंध में क्या मैंने उससे कहा बड़ा बेटा सिर्फ कहानी को पूरा करने के लिए है। बड़े बेटे का जन्म ही नहीं हुआ क्योंकि जिसने भूले नहीं की उसने कुछ सीखा ही नहीं जो कभी दूर नहीं गया वो पास भी नहीं आ सकता बड़ा बेटा पास है मगर पास नहीं आ सकता क्योंकि दूर ही नहीं गया यह जीसस की कहानी बड़ी प्यारी यह कह रही भूल करो डरो मत क्योंकि भूल से ही तो सीखोगे भूल जब सूल बनके चुभेगी तभी तो तुम जागोगे और हर भूल कुछ सिखा जाएगी उसी भूल को दोहराना मत दोहराने में क्या सहार है फिर भूल को ही दोहराने में लकीर के फकीर मत हो जाना जो आदमी रोज रोज नित भूलें करता जाए और साहस पूर्वक करता जाए और हर भूल से कुछ सीखता जाए उसकी संपदा विकसित होने लगती वही व्यक्ति किसी दिन प्रज्ञा को उपलब्ध होता है उसी व्यक्ति के जीवन में बुद्धिमत्ता के मेघ घिरते उसी के जीवन में ज्ञान की वर्षा होती एक तो ज्ञान है जो किताबों से मिलता है वो कचरा है और एक ज्ञान है जो जीवन से मिलता है वही बहुमूल्य है तुम ध्यान रखना जिसने पाप ठीक से नहीं पहचाना वो कभी पुण्य को नहीं पहचान पाएगा और जिसने संसार को ठीक से नहीं देखा वो परमात्मा के पास नहीं आ पाएगा यह संसार परमात्मा के पास आने के लिए ईजाद की गई भूल है यह परमात्मा के द्वारा ही ईजाद की गई भूल है यह उपाय है यह अवसर है तुम्हें भटकाने का तुम्हें भुलाने का और तब भूल भूल के तुम जब याद करोगे चूक चूक के जब तुम फिर वापिस लौटाओगे तो हर बार तुम्हारी प्रौढ़ता बढ़ेगी हर बार तुम्हारा केंद्रीकरण बढ़ेगा हर बार तुम्हारी चेतना ज्यादा प्रखर होती जाएगी ध्यान रहे, हेमन के अंगार अगर तुम लौ न बनोगे, बनोगे जो न करेगा सीना आगे पीठों से खींचेगी पीछे जो ऊपर को उठ ना सकेगा उसको जाना होगा नीचे अस्थिर दुनिया में स्थिर होकर कोई वस्तु नहीं रहती है हेमन के अंगार अगर तुम लौ ना बनोगे छार बनोगे जो ना किरण की रेख बनोगे धूल धुएं की धार बनोगे भार बनोगे मन के ऊपर जो ना सफल उद्गार बनोगे हे मन के अंगार अगर तुम लौ ना बनोगे छार बनोगे भूल से भयभीत ना हो वही भय है कि कहीं भूल ना हो जाए इसलिए घर के भीतर छिपे रहो गोबर गणेश बने बैठे रहो कहीं भूल ना हो जाए मैं तुमसे कहता हूं भय छोड़ो निकलो घर के बाहर भूले होने दो बस एक भूल दोबारा ना हो इतना स्मरण रहे जल्दी ही भूलें चुक जाएंगी और जल्दी ही तुम पाओगे सद्य स्नात तांचे तुम हो गए अभी अभी नहाए तुम हो गए और तब जीवन एक नया ही आविर्भाव लेता है एक नया रंग जीवन एक नई धुन लेता है एक नया गीत जीवन आनंद बन जाता है जीवन के उस आनंद बन जाने का नाम ही ईश्वर का अनुभव है भूल और भूल और भूल सूल और सूल और सूल और, सूल, और सब तरह से चुभा हुआ आदमी और सब तरफ से चेष्टा करके हार गया आदमी सब तरफ से अपने अहंकार को सिद्ध करने की यात्रा में चला आदमी और सिद्ध नहीं कर पाया विफल हो गया ही समर्पण करने में समर्थ हो पाता है समर्पण कमजोर की बात नहीं है गोबर गणेश की बात नहीं है समर्पण घर में ही जो बैठा रहा उसकी बात नहीं समर्पण उसकी बात है जिसने जीवन को जाना सब तरह से जाना सब तरह से लड़ा संघर्ष किया सब तरह से जूझा युद्ध किया और हारा और एक दिन पाया हार हार कर कि जीतने की चेष्टा में हार है तो अब हार का भी प्रयोग करके देख लू अब अपने से हार जाऊं और तभी जीत फलित होती एक तरफ साने खुदी मान ये इजहार भी है जब ते गम दिल की नजाकत पर मगर बार भी है लुत्फ दोनों से उठाते हैं उठाने वाले जिंदगी निकहते गुल भी है खल से खार भी है फूल भी है और कांटा भी जिंदगी जिंदगी निकहते गुल भी खल से खार भी है लुत्फ दोनों से उठाते हैं उठाने वाले लेकिन जो जानता है वो दोनों से ही रस ले लेता है दोनों का ही मजा ले लेता दोनों का स्वाद ले लेता है एक तरफ सने खुदी माने इजहार भी है जब तम दिल की नजाकत पे मगर बार भी है लुत्फ दोनों से उठाते हैं उठाने वाले जिंदगी निकहते गुल भी खल से खार भी है मुनसिर हौसलिए दिल पे साबुत कदमी ज़ादे सौख तो आसा भी है दुश्वार भी है। खुद को खोया है तो पाई है मोहब्बत तेरी जिंदगी में यह मेरी जीत भी है हार भी जीवन का परम विरोधाभास यही है कि वहां जो जीतने की चेष्टा करता है करते करते हार जाता है सब महत्वाकांक्षाएं विजलित हो जाती सब आशाएं एक ना एक दिन राख होकर गिर पड़ती उस दिन एक नया प्रयोग जीवन में उठता है अब हार के देख लू अब स्वेच्छा से हार के देख लू वही समर्पण है और उसी हार में जीत है वाण विद्ध सा में आ गिरा हूं अब तुम्हारी ही शरण में बादलों के देश तक जब चढ़ गया था जानता था लौट जानता था है असंभव नीड बिजली की लताओं पर बनाना मैं गगन को भूमि की आकांक्षाएं कुछ बताना चाहता था वाण मरालसा में आ गिरा हूं अब तुम्हारी ही शरण में किंतु पश्चाताप करने के लिए तो मैं नहीं तैयार होता नब न मुझको खींच लेता तो धरा के वास्ते मैं भार होता सिद्ध गिरकर कर दिया मैंने कि अपनी शक्ति भर ऊपर उठा मैं आज कमजोरी नहीं कुवत बड़ी मेरी तुम्हारे जो चरण वाण विद्ध मरालसा में आ गिरा हूं अब तुम्हारी ही शरण में कामना मेरी बड़ी मुझसे कि उससे मैं बड़ा यह जानना था आदमी के तन नहीं मन हौसले का कद मुझे पहचानना था रेख लोहू की लगाकर आ रहा हूं मैं अधर की मेखला पर शक्ति अंबर में परीक्षित भक्ति की लूंगा परीक्षा मैं धरणी में वाण विद्ध मरालसा में आ गिरा अब तुम्हारी ही शरण में उड़ो जितने दूर तक उड़ सको जाओ जितने दूर परमात्मा से जा सको एक दिन गिरोगे वाण विद्ध मरालसा में आ गिरा हूं अब तुम्हारी ही शरण और तब गिरने का मजा और जो गया ही नहीं उसके गिरने में बल नहीं होता जो लड़ा ही नहीं उसकी हार में जीवन नहीं होता जो पास ही बैठा रहा वो पास हो ही नहीं सकता पास होने के लिए दूर जाना अनिवार्य है बाण विद्य मरालसा में आ गिरा हूं अब तुम्हारी ही शरण में बादलों के देश तक जब चढ़ गया था जानता था लौट जानता था है असंभव नील बिजली की लताओं पर बनाना साफ है कि इस जगत में कोई घर नहीं बना सकता और साफ है कि बिजली की लताओं पर नीड़ बनाने कोई जाएगा तो हारेगा बादलों के देश तक जब चढ़ गया था जानता था लौट लौटना भी पता था लेकिन तब तक क्या लौटना जब तक आगे जाने की सुविधा हो लौटना तो तभी सार्थक होता है जब आगे जाने का उपाय ही ना रहा आखिरी सीमा तक अहंकार जाता है तो ही टूटता है गिरता है समर्पित होता है जानता था है असंभव नील बिजली की लताओं पर बनाना कौन नहीं जानता पानी पर रेखाएं खींच रहे हैं हम कागज की नावें तैरा रहे हैं हम लेकिन तैराना जरूरी है वे नावें डूबे तो हमें अनुभव वे लकीरें मिटें तो हमें पता चले मैं गगन को भूमि की आकांक्षाएं कुछ बताना चाहता था वो जो दूर उड़ रहा था आकाश में इस भूमि की आकांक्षाओं की खबर आकाश को देना चाहता था किंतु पश्चाताप करने के लिए तो मैं नहीं तैयार होता समझ लेना यह बात जो सच में ही जीवन को जीकर जीवन में जाग लौटे हैं उन्हें पश्चाताप नहीं होता वो परमात्मा से ये नहीं कहते कि हम पश्चाताप कर रहे हैं कि हम से भूले हुए पश्चाताप क्या क्योंकि उन्हीं भूलों के कारण तो परमात्मा मिला पश्चाताप कैसा अंधेरे में गए अंधेरे को भोगा उसी से तो प्रकाश की तलाश पैदा हुई पश्चाताप कैसा पाप किया उसी पाप से तो पुण्य की यात्रा शुरू हुई पश्चाताप कैसा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं पश्चाताप मत करना पश्चाताप करने की कोई जरूरत ही नहीं पश्चाताप का तो मतलब होता हमने कोई भूल की थी नहीं करनी थी ऐसी कोई बात की थी ऐसी कोई बात ही नहीं है जो नहीं करनी सारी बात कर लेनी कर लेने से ही बोध है बोध से मुक्ति पश्चाताप ना समझ करते समझदार जीवन को जीते हैं और जानते हैं कि जीवन परमात्मा ने दिया है उसके पीछे राज है यह पाठशाला है किंतु पश्चाताप करने के लिए तो मैं नहीं तैयार होता नब न मुझको खींच लेता तो धरा के वास्ते में भार होता वो जो आकाश ने खींच लिया था उसी ने मुझे पहली बार धरा पर आने की सुविधा दी अब मैं भार नहीं नब न मुझको खींच लेता तो धरा के वास्ते में भार होता सिद्ध गिरकर कर दिया मैंने कि अपनी शक्ति भर ऊपर उठा मैं आज कमजोरी नहीं कुवत बड़ी मेरी तुम्हारे जो चरण में यह कमजोरी के कारण नहीं गिरा हूं जितनी शक्ति थी उतना तो मैं उठा था आकाश में शक्ति चुक गई सीमा आ गई अब जो गिरा हूं कमजोरी के कारण नहीं गिरा हूं शक्ति की उड़ान के कारण ही गिरा ये जो मेरी समर्पण की दशा है यह अहंकार की अंतिम निष्पत्ति यह परम विरोधाभास है जो इसे समझ लेता है उसे जीवन में समझने को कुछ भी नहीं रह जाता वाण विद्ध मरालसा में आ गिरा हूं अब तुम्हारी ही शरण में कामना मेरी बड़ी मुझसे कि उससे मैं बड़ा यह जानना था यह जानना ही पड़ेगा पश्चिम का एक बहुत बड़ा धनी एंड्रू कार्नेगी मरा तो उसके एक मित्र ने पूछा कि तुम्हें कौन सी चीज कमाने में लगाई रही इतना तुमने कमाया कहते हैं सबसे बड़ा धनपति था वो सारी पृथ्वी का कोई दस अरब रुपया छोड़ के मरा कौन बात तुम्हें दौड़ाती रही 24 घंटे धन में ही लगा था और एक सीमा आ जाती है उसके बाद धन का कोई मूल्य नहीं होता क्योंकि जितना ज्यादा धन होता है उतना मूल्य कम होता जाता है ख्याल रखना लाफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मनोवैज्ञानिक भी उसे स्वीकार करते हैं अर्थशास्त्र के नियम को तुम्हारे पास जब एक रुपया होता है तो उस एक रुपये की कीमत ज्यादा होती जब तुम्हारे पास हजार रुपये होते हो फिर एक रुपया होता उस एक रुपये की कीमत बहुत कम होती फिर तुम्हारे पास दस लाख रुपए और एक रुपया होता उसकी कीमत ना के बराबर होती तुम्हारे पास दस अरब रुपये एक रुपए की क्या कीमत ये वही रुपया है लेकिन एक आदमी के पास एक ही रुपया उसके पास बड़ी कीमत है। उसका सर्वस्व है एक सीमा आ जाती जब रुपये मूल्य समाप्त हो जाता है वह सीमा कभी की आ गई और गई और एंड्रू कार में लगा ही रहा लगा ही रहा पूछा किसी ने कौन सी चीज तुम्हें दौड़ाती रही उसने कहा मैं ये जानना चाहता था कि मेरी कामना हारती है कि मैं हारू अभी तक मेरी कामना नहीं हारी और मैं उसके पहले हारने को तैयार नहीं फिर लौटूंगा फिर कमाऊंगा कामना मेरी बड़ी मुझसे कि उससे मैं बड़ा यह जानना था आदमी के तन नहीं मन हौसले का कद मुझे पहचानना था रेख लोहू तो की लगाकर आ रहा हूं मैं अधर की मेखला पर शक्ति अंबर में परीक्षित मैंने अपनी शक्ति अपने संकल्प की परीक्षा तो आकाश में कर ली शक्ति अंबर में परीक्षित भक्ति की लूंगी लूंगा परीक्षा मैं धरणी में अब भक्ति की परीक्षा होगी शक्ति की परीक्षा के बाद ही भक्ति की परीक्षा है संकल्प की परीक्षा के बाद ही समर्पण की परीक्षा है शक्ति अंबर में परीक्षित भक्ति की लूंगा परीक्षा मैं धरण में वाण विद्ध मरालसा में आ गिरा हूं अब तुम्हारी ही शरण में भय न करो जीवन को जियो यह परमात्मा का वरदान है, रोज रोज जियो गहन साथ से जियो सघनता से जियो जरा भी भय ना करो अभय होकर जियो भूलें करो खूब करो बस वही वही भूलें बार बार मत करो और जल्दी ही वो घड़ी आ जाएगी सब भूलें चुक जाएंगी भूलों की सीमा है और जिस दिन सब भूलें चुक जाती उस दिन तुम लौटोगे परमात्मा भी तुम्हारे लिए उस दिन दीप मालाएं सजाता है परमात्मा भी उस दिन तुम्हारे लिए फूल के हार तैयार करता है उस दिन परमात्मा के द्वार पर तुम्हारा स्वागत है मगर जाना तो होगा दूर दूर जो गया वही पास आ सकता है आज इतना